प्रकाशते किम अद्वैत में क्या प्रमाण तथा उसमें प्रमाणिक आकांक्षा नहीं स्वयं प्रकाश है कि अवैत स्व प्रकाश प्रमाण प्रमाण्यदीये वचन प्रमाणी सिद्धांतिकार वाक्य प्रमाण सब सवद्वा क्यों भवानिदम् भवानिदम् न यस्मादानी अद्वैतम्युपेता सुखम नस्तीद अद्युपेस्थम भाषते तो प्रभते भवद वाक्य मानम अबके वाक्य प्रमाण अव्देत सब प्रकाश है इसमें आपका वाक्य प्रमाण है वाक्य कैसे प्रमाण होगा यस्माद् इधम अद्वैतम अभिपैत्य भगवान अस्मिन् सुखम नास्ती थी भाषते अवैत तत्व को मान करके इसमें अस्मिन् सुखम नास्ती थी भाषते अवैत में क्या प्रमाण सुख है क्या प्रमाण है अवदेत में सुख नहीं पहले कहा था अनुद्वते सुखम आभुत अद्वैत न सुखम अद्वैत भी सुख नहीं तो अद्वैत मान करके अद्वैत सुख नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं। है घट तो में जल नहीं है घड़ा में जल नहीं कह तो घड़ा को माना है नहीं घट तो है घट में जल नहीं अद्वैत को महान करके अद्वैत में सुख नहीं तो यही अद्वैत को मान करके अश्वी सुख नी भाषा तो अद्वैत मानते हो सब प्रकार के कारण मानते हो तदुपादय अस्मद भाव अद्यतम अभिपेत्य इस अद्युत मानक अस्खना भाषते यत कारणता प्रमाणनरपेक्षेण प्रमाण प्रमाण के बिना ही को मान अद्युत मानक सुखम एवाक्षिप्यति सुख के प्राक्षेप करते अतः प्रभाव इस प्रकाश हो मैया अवैतम अभ्युत गम्यती अवग्रह चाहिए न मया अदैतम अद्वैत नहीं मानते हम किन्तु तदुपतम अद्वैतम अनुद्ध दुश्यती हम अद्वैत नान करके स्वत्व क्या निराकरण आक्षेप करते बात नहीं आप अव्यत कहते हो तदूप अद्वैतम अनुद्ध आपके द्वारा कहा गया अद्वैत का अनुवाद करके अनुपद अनुप्रोपिकता को लिया अनुवाद करके इसलिए थे दूषण करतेद्धि नहीं होगी आपने जो कहा स्वप्रकाश की सिद्धि ऐसा नहीं होगी क्योंकि हम अद्वैत मानते नहीं आप कहते उसका अनुवाद करके हम कहते सुख नहीं वस्चे, वस्चे तदा तदा ेम्यहम्यूदूषण वच्ती चेतदा ब्रूही कि न अभ्यपयी अहम अद्व्यतम अहम अद्यतम न अभ्युपयी न स्वीकारी अद्यत में नहीं मानता हूँ आगे त्वचो तब वो वचह त्वदच तुम्हारे बचो अनुद्य आपके वचन का अनुवाद करके दूषण बच्मी तदवचो अनुद्य दूषण बच्मी आपके वाक्य का अनुवाद करके आपके वाक्य से अद्वैत का अनुवाद करके दूसर कहता हूँ यहां तो सिद्धांत पूछता है तथा दू देत के पहले देत उत्पत्ति के पहले क्या था बताओ अद्वैत नहीं मानते तो, देत उत्पत्ति के पहले क्या था सिद्धांत कहता है विकल्प सत्वाद अवैत अनुगम अनुपन्न मनवा सत्वाद विकल्प करने पर तो जो दूषण होगा उसको सह नहीं करेगा विकल्प सती तो दूषण विकल्प करेंगे जो तो दो होता है दोष को सह नहीं करेगा इसलिए अव्यम अवैत को नहीं मानना ये अप्रमाणिक है ऐसा मानते हैं सिद्धांत पूछता है तथा में कि मेता तो पूरा द्वेत के पहले क्या था बताओ ये किम शब्द सूचितम विकल्पम दशे थी किम शब्द किम आशीज ये किस शब्द किम शब्द के द्वारा विकल्प सूचित इसको दिखाते क्या था क्या था मतलब क्या विकल्प करते सिद्धांति किमा किमदैत मुत अद्वत मनो वा कूटीर मनोवा कटीर असिद्धो नो नुत्पत्ति शिष्य से गृम किम अवैतम उतदतम अन्य वादे की उत्पत्ति के पहले क्या अव्वैत था अतद्वैत था अन्य अव्वैत से कोई था क्या तीन विकल्प क्या अंतिम कोटि अप्रसिद्ध हो अद्वैत और द्वेत अत और कुछ ही नहीं प्रसिद्ध नहीं द्वेत भी नहीं हो और अद्वैत भी नहीं हो ऐसा अंतिम कोटि अप्रसिद्ध हो द्वित Unde... नहीं तो अद्वेत अद्वित नहीं तो द्वेत दो नहीं है अप्रसिद्ध है न द्वितीय अद्वितीय कहेंगे अद्वैत द्वेत की उत्पत्ति के पहले द्वित था न द्वितीय अनुस्पत्ति द्वेत की उत्पत्ति के पहले द्वेत घट की उत्पत्ति के पहले घट था उत्पत्ति के पहले नहीं था तो द्वेत की उत्पत्ति पहले पहले द्वेट था ऐसा नहीं कत उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई क्या बजे शिष्यते अग्रिमा अग्रिमा शिष्यते तीन विकल्प में प्रथम विकल क्या है अवैत अद्वैत कि पक्ष निराकर अन्नो वैता से भिन्न कॉटिंतिम प्रसिद्ध सन्ती में कॉटि द्वैतादक्षण से लोक अदर्शना जो द्वैत नहीं वो अद्वैत नहीं था प्रसिद्ध नहीं है इसलिए तृष्य कटिता नहीं है द्वितीय पक्ष निराकर अब देता कहेंगे उत्पत्ति के पहले दैता दैतिक उत्पत्ति के पहले दे नहीं होगा तथा तो तो हित मनुत्पत्ति क्योंकि उत्पत्ति नहीं हुई दानी अनुत्न भाव दैत उत्पत्ति के पहले दैत की से नहीं था जैसे द्वित नहीं था सत्य उत्पन्न नहीं हुआ था अतः प्रथम पक्ष परिशिष्य प्रथम पक्षा शिष्यते अग्रिम तो अद्वैत मानना पड़ेगा और प्रकार अद्वैतम युक्त सिद्ध्य नानुभवेन ये चोदयती इसी प्रकार से अद्वैत तो युक्ति से तो सिद्ध हो गया अनुभव से नहीं है युक्ति आए युक्ति से अद्वैत कहते देते के पहले क्या था ऐसे करके अद्वैत की सिद्धि होगी युक्ति से अनुभव है नक्षेप करता है पूरा किसी अद्वैत सिद्धि नानुभूत निर्दृष्टानता सदृष्टान कोट्यंतर मत्र नो कोट्यंतर मत्र नोत नो अवैत सिद्धि युक्त्या अनुभूत्याद्धि निश्चय है युक्ति है। से ही है अनुभूति से नहीं न अनुभूत तो पर सिद्धांतिक निर्दिष्टानता सदृष्टता अद्वैत सिद्धि अद्वैत की सिद्धि युक्ति से होती है क्या निर्दिष्टांता दृष्टान्त के बिना अथवा दृष्टान्त के साथ सदिष्टांता अद्वैत सिद्धि अद्वैत का निश्चय युक्ति से दृष्टान्त के बिना अथवा दृष्टान्त के साथ कितने विकल्प हुआ दो हुआ कोटियांतरम अत्र नो दृष्टान के साथ दृष्टान की बिना ये दो कोटि से अन्य कोटि तृतीय कोटि तो नहीं हो सकती है कोटियांतरम अत्र अन्य कोटि नहीं हो सकती दो ही है निर्दांत कहो या सुदृष्टान्त कहो अद्वित सिद्धि युक्त उत्तम आपने ही कहा अद्वित सिद्धि युक्ति से विकल्प अनुपन्न ये कहते विकल्प करेंगे तो ठीक नहीं होता है विकल्प से दूषण होता है असहज नहीं सहते विकल्पम न सहते यदि विकल्प असह अनुपकर या प्रमाण के आप जो कहते हो जुक्ति से ही अद्वेश दी गई उठी कि नहीं इसमें अनुमान हो जुक्ति में विकल्प इसे मानते हुए युक्ति के ऊपर विकल्प करते हैं। युक्ति के द्वारा अनुमान के द्वारा कोई अर्थ सिद्ध करेंगे तो दृष्टान्त के द्वारा है तो ये इसलिए इसे अभिप्राय से कहते हैं सिद्धांत विकल्प करता है बद निर्दिष्टानता सब युक्ति से है कैसे है विकल्प से न्यूनता दो विकल्प क्या विकल्प में न्यूनता ये देखो ये घट है या पट है लेखनी को देखा कर घट है या पट है ये दो विकल्प से सिद्धर है विकल्प न्यूनता है घट नहीं पटे में नहीं घटापट से अतिरिक्त तो कोई वस्तु है घटपट से अतिरिक्त वस्तु है इसे दो विकल्प करके इसमें से को बताओ तो विकल्प में न्यूनता दोष तो है तो घटा घटापट से भिन्न अन्य वस्तु दिखाए ये घट है या पट है दोनों में से कोई एक कहा जाएगा इसी प्रकार कहते शंका करके निर्दिष्टान्त असदृष्टान्त और भी तो कुछ हो है इसलिए कहते नहीं यहाँ तो घटापट से अतिरिक्त वस्तु संभव है किन्तु निर्दिष्टान्त सदृष्टान्त उससे अतिरिक्त या तो के साथ युक्ति है तो दृष्टान्त के साथ हो नहीं तो दृष्टान्त के बिना को अन्य प्रकार नहीं हो सकता है इसलिए कभी विकल्प से न्यूनता जो नहीं निराकर कोटियंतरम अत्र का अर्थ नास्ती अन्य कोटि है नहीं सकती दृष्टान्त के साथ अथवा दृष्टान्त के बिना है इसे दो कुटि उत्तर लोग निर्दिष्ट प्रथम कल्प क्या है निर्दिष्टान्त प्रथम पक्षम सो उपहासम निराकृति उपहास के साथ उपहास करके निराकरण करते निर्दिष्टान्त दृष्टान्त नानुभूति युक्ति शोभते वदमे के दृष्टान्तृष्ट वदमे दृष्ट वद मे मत दृष्टानुति शोभते न अनुभूतें न दृष्टान्त अनुभव नहीं होता है और दृष्टान्त भी नहीं है इस युक्ति सोभत और कहते तो दृष्टान देते युक्ति से सिद्ध होते युक्ति सोभत है बड़ी अच्छी युक्ति है अनुभव नहीं दृष्टान नहीं है युक्ति युक्ति है और भी निक दृष्टान्त मानेंगे सब दृष्टान्त तो पक्षे तु यदि तो दृष्टान्त है युक्ति है दृष्टान्त के साथ तो दृष्टान्त मतम जो सम्मत दृष्टांत बताओ दृष्टान्त क्या बोलो क्योंकि दृष्टान्त से अद्वैत की सिद्धि मानोगी तो दृष्टान्त बोलो और दृष्टांत नहीं अद्वित सिद्धि यह तो संभव नहीं है ये तो ठीक नहीं उसको पास करके निराकरण कर दिया ठीक है अद्वैत सिद्धि युक्ति भाई थी बद्रता अब जैसे की सिद्धि युक्ति से ही इसे कहने वाले आपको अनुभूति स्थावत ना देते आप आपका अनुभूति नहीं मानते हो युक्ति कहते हो युक्तिस्तु तो दृष्टान्त प्रदर्शन मंत्रित साधे दी दृष्टान युक्ति से कोई वस्तु किसी सिद्धि नहीं होगी दृष्टान्त देना पड़ता है दृष्टान्त देंगे तो वस्तु की सिद्धि केवल अनुमान से नहीं दृष्टान्त उनसे भी ज्ञान होता है दृष्टांत युवि युक्ति की सिद्धि नहीं होगी किसी वस्तु की सिद्धि नहीं करेगी अतो अब तो न दृष्टान्त उन्त नहीं और युक्ति है इसे कथन करना ही गलत है उभयवादी संप्रतिपन्न दृष्टान्त वक्तव्य दृष्टान्त होता है दोनों मत सम्पन्न है सम्मत है इसी पर्वत में वन्य चिंता करने के लिए सह से अनुमान प्रयोग करते पर्वतो वन्यमान धूम भक्वा यत्र धूम तथा बनी दृष्टान्त देते देखो दशा पर्वत जैसे बनी तो पर्वत में भी तो वही निश्चय नहीं बनी का निश्चय नहीं है बनेगा जो इस पर्वत में वनी का निराकरण करता है उस पर्वत में बनी मानता है क्या हाँ धनी दिखते दिखती है तो अलग है नहीं दिखने पर उसको दृष्टान्त बनाएंगे दृष्टान्त वही होता है जो उभय पक्ष सम्मत हो जो वो नहीं मानता है पर्वत में बनी नहीं मानता उसको दृष्टान्त देखो पर्वत में जैसे बनी वो पर्वत है, है।, है।, है, है, है तो बनी सिद्ध नहीं दृष्टान्त महानस आदि होता है जो उभय सम्मत है धूम और बनी समान महानस में सम्मत है यहाँ इस प्रकार यदि दृष्टान्त है अद्वितीय से युक्ति से है दृष्टान्त है तो उभय सम्मत दृष्टान्त कहना चाहिए वन और वदमे मतम् दृष्टानते न अद्वैतम साधयामी साधयामिति पूर्ववादी पूर्व पक्षी कहता है दृष्टान्त से अद्वैत के सिद्ध करेंगे दृष्टानते करके अद्वैता प्रलयो द्वैता अद्वैता प्रलयो दुपल न सुक्तिवतल सुप्तिरद्र दृष्टान्त मीर दृष्टानी अद्वैता प्रलयो सुप्तिवत् दुपल सुक्तिवत्ती यत्र प्रल अद्वैत दुपल तृतीय विभूति पंचम विभूति हेतु द्वैतानुपलम भात हेतु करेंगे प्रलय अद्वैत द्वैतापल भात हेतु होगा द्वैतापल्भ हेतु दृष्टान्ति सुप्ति सुसूप में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है अद्वैत है इसी प्रकार प्रलय काल में भी द्वैत के उपलम्ब नहीं होने से अद्वैत ही है पक्ष क्या इसमें हुआ प्रलय प्रलय को पक्ष करके अवैत तुम तो साध्य करेंगे द्वैत अनुपलम्ब हेतु है दृष्टान्त है इति इत दृष्टान्त किस किसको दिया शुक्ति को सिद्धांत का है सुर इत्यत तो इतना दृष्टान्त सुप्ति अद्वैत है इसमें इनमें दृष्टान्त बताओ प्रलय में अद्वैत सिद्ध करने के लिए सुप्ति को मानते हो अद्वैत सुप्ति अद्वैत कैसे निश्चय है अनुभव से तो आप नहीं मानते हो युक्ति से सिद्धि में अद्वैत है इसमें दृष्टान्त बताओ युक्ति से यदि मानोगे और यदि अनुभव कहो तो अद्वैत की अनुभूति मैं, मानना मैं, पड़ता है माननी पड़ती युक्ति है तो अब कहो देखो अनुमान वाक्य दिया प्रलयो द्वैतरित तो भवि पक्ष क्या वा प्रलय प्रलय द्वैतरित साध्य द्वैतरित्वेता द्वैतानुपलम्बेन श्लोक में दैता अनुपलब्धि द्वित से अनुपलब्धि उपलब्धि तो नहीं होने से ही व्याप्ति जैसे योग्य धूमवान सर संबंधी यहाँ भी इस प्रकार योग हेतु स सध्यन योद्वैतापलब्धि जब जब नहीं नये तब तेतरहीपलबिमा सदतरहीत येतव सुर्दृष्टा तवसु सुदृष्टा पर सिद्धांति पुष्ताय तो क्या दिया पूर्व पक्ष ने सुसुप्ति सुप्ति को जो सुसुप्ति को दृष्टान्त देते हो तुम्हारे सुस्रुप्ति लेना या लेने? है या पर सुश्रुति लेनीश्रुति को दृष्टान्त दे करके प्रलय में अद्वितीय सिद्ध करते हो सूप्ति दृष्टान्त में परसुपति बा अपने सुश्रुति को दृष्टान्त देना है या अन्य पर सुश्रुति को प्रथम पक्ष क्या है स्व सुश्रुति स्वशुक्ति तुम्हारा पूरा पक्षी की शुक्ति पूर्व पक्षी की जो श्रुक्ति है वो सिद्धांत मानता है उसको प्रत्यक्ष है आद्य तस्था परम प्रत्य सिद्ध है ना? दूसरे के प्रति सिद्ध है तुम्हारी सुसुक्ति आद्य अथवा स्वशुक्ति दृष्टान्त दो तो तस्या मतलब परम प्रति असिद्धते है न पर के प्रति असिद्ध होने से पहले सुश्रुति कैसे सिद्ध होगी पर अपने सुसुक्ति अद्वैत पर सिद्ध कैसे होगा उसकी सिद्धि के लिए भी प्रसिद्ध है दृष्टान प्रलय अद्वैत है उसके लिए दृष्टान दिया सुथिये, सुथिये की सिद्धि के लिए और एक दृष्टान्त बताओ क्योंकि तुम्हारी सुप्ति तो हम हमारे प्रति सिद्ध नहीं सुप्ति और अद्वैत इत्या दृष्टान्त में तुम्हारे सुसुप्ति अद्वैत इसमें दृष्टांत बताओ यहाँ भी युक्ति इति ये इति परिवतीय विकल्पम आशंकते ज्योति के लिए परि को दृष्टान्त जन पड़ो द्वैतरित भविमर्तिता अनुपलब्धिम्वाद था परि परि का दृष्टान्त करेंगे विकल्प आसन प्रकार दृष्टान परशुक्ति बहुत कौशल महत कौशल यह सशुक्ति परसुप्तो तस्वी पर का यह स्वसुप्ति में नशुक्ति परसुप्ति को दृष्टान्त देंगे सुप्ति सुप्ति दोनों बनता है इस सब सियां करेंगे संप्रसारण सु बनेंगी पर सुन बने जाएगी ये सु सुउपसर्ग लगाएंगे तो दृष्टांत परिचे परश्रुपति को दृष्टान्त करेंगे तो क्या होते कौशलमत बड़ा कौशल तुम्हारे पास है क्यों कौशल उपास करते या यह स्वशुक्ति न्य अपने सुश्रुति को तो नहीं मानोगे अपने सुश्रुति भी अद्यत है उसका उसको नहीं मानते हो क्यों अनुभव मान लो तो अद्वैत स्वयं अनुभव प्रमाण हो जाएगा अब तुम्हें अनुभव प्रमाण नहीं करके अपने श्कुत्य, श्कुत्य के लिए अनुभव का नहीं कह दो तो में जो नहीं जानता है असर परस्वती को तो क्या कथा अपनी सुरश्रुति को तो नहीं जानते हो अब परश्रुति को दृष्टान कैसे दोगे दृष्टान्त देने के लिए परस्प्रुति का ज्ञान तुमको होना चाहिए जिसको दृष्टान्त देगा उसका ज्ञान ही तुमको दृष्टान्त बनेगा penny. जो स्वप्न सुश्रुति को नहीं जानता है परस्वती को क्या जानेगा कैसे दृष्टान्त देगा ठीक है नहीं दृष्टान्त देख परश्रुक्त तब असिधे न पर अप्रसिद्ध हे तव दृष्टा अनुपन्नम पर दृष्टान दृष्टान नहीं कर सकते तो। क्योंकि तुम्हारे अप्रसिद्ध हे सो पहुमान में यो भगवान सुप्ते अनुभव गम्य तो अनंगीकार स्वश्रुति मे न सुसुप्ति को अनुभव गम्य तो नहीं मानते ही सुश्रुपति को दृष्टान्त देते स्व अनुभव गम्य हो जाएगा तो अद्वैत भी अनुभव गम्य हो गया अनुभव नहीं मानकर कोई कोई चाख्य करता है तो सुस्रुप्ति में यदि अनुभव गम्य तो नहीं मानते हो तो स्वसुप्ति में न देती सुप्ति को तुम नहीं जानते हो अस्यव पर कथा अपने सुश्रुति को नहीं जानते हो पर क्या जानोगे? उसको कैसे दृष्टान्त बनाओगे? पर ज्ञान नक्तव्य परि का ज्ञान तुमको नहीं मिलेगा इसमें क्या कहना है अच्छा उसको दृष्टान्त नहीं कर सकते वो यदि भाव अभी पूर्व कहता है पर शुक्ति को अनुमान करेंगे अनुमान परसुक्ति पर सिद्धि होगी तस्मात अनु अनुमान परमाण से सिद्धि हो जाएगी इस संकट पूर्व पीछे शंका करता है निश्चे पर सुचो यथा यथाति चेत तदा तदाहर् सुस्रुप्ते से उदाते से प्रभु बलात्व बलाहमी परह। सुप्तः सुप्तो एक मात्रा है सुप्त हर करके पर सुप्तो और दो मात्रा नहीं एक चाहिए पर सुप्तो निश्चे पर हो तो गया पक्ष सुप्त सुसुक्ति साध्य सुप्ति सीमान पक्ष क्या है पर, पर सुध्य निश्चे तो निश्चे तत्व ये तथा सुक्ति सुख तत्व अपने को दृष्टान अपने को दृष्टान बनाए हम जब निश्चित है निश्चेट है सुरशुति जब है निद्रा निश्चे हो जाते हो ना या कुछ करना पड़ता हो उस तो यथा जैसे मैं जब जब निश्चित निश्चेष तब तब निद्रा गाढ़ पर भी देखते है सोया कोई हिल हिलना डुलना शांत होकर सोया है देख अनुमान करेंगे पर देवदत्त सुप्तः निश्चे दृष्टान क्या है हम, तो यथा अहम कह करके कर अपने सुश्रुप्ति के लिए सुश्रुति को दृष्टान्त बनाया पर सुसुप्त है पर मे शक्ति सिद्ध करने के लिए अपने सुश्रुति को दृष्टान्त बनाया उदाहर तू ते उदाहरण देने वाले तुम्हारी जो सुसृति है ये स्वप्रकाश प्रकाश हो गया सिद्ध हो गया अपनी नहीं, नहीं।, नहीं। अपनी सुश्रुति को तुम नहीं मानते हो तो दृष्टांत बनाओगे पारा में सुसृति के अनुमान करने के लिए अपनी को दृष्टान्त दिया उदाहरण तू ते सुसृति है सब प्रभुम बलाद भगत बलाद मतलब इच्छा नहीं करने पर भी मानना पड़ेगा उदाहरण देने वाले सुश्रुति है ते तुम्हारी सुश्रुति स्वयं प्रकाश की सिद्धि का की सिद्धि, अवस्था की सिद्धि साक्षी से है को संप्रकाश कहते हैं, अवस्था में स्वप्रकाश हो जाएगा बलात्वित ठीक है विमत पर सुविता मरती विमत का विवादास्पद विरुद्ध मत विमत को पर्वतें वनिद्ध करने के लिए जो जाते हैं कोई करता पर्वत में कहा से तो बन जाएगी धूमत है बनी नहीं है जो अब सीधा करता है उसको बताता है पर्वत वनमान धूम अवतवाद वाक्य प्रयोग करता है जो अनुमान प्रयोग करता है वो बन नहीं है पर्वत में स्वयं नहीं मान कर दूसरे को बताता है जो दूसरे को बताता है वो पर्वत में नहीं मानता है मान करके दूसरे को बताता है दूसरे मानता है तो विमत हो गया विवादास्पद विरुद्ध मत पर्वत तो बन्नी मान वाक्य प्रयोग करने वाला मान करके कहता है और शंका करने वाले कहता है पर्वत बन्ही नहीं है विरुद्ध हो गया विरुद्ध मत विमत हो विवादास्पद को पक्ष को विमत शब्द से कहते हैं विमत इसलिए हुआ आ, क्योंकि पर सुश्रुति को सिद्ध करना है पर संश्रुति को सिद्ध करने के लिए अनुमान से सिद्ध करते है दूसरे को बताने के लिए दूसरे को बताने के लिए पंचायत वाक्य प्रयोग किया जाता है दूसरे जो नहीं जानता उसको अनुमान किया जाए बताते है और पर जो जानता है उसके लिए अनुमान प्रयोग करने की आवश्यकता है नहीं। नहीं। तो पर्व के लिए नहीं मानता है ये मानते हैं तो विमत पर हो गया आदास्पद पर चैता कोई सोया हुआ तो विमत पर साध्य क्या सुप्त भवित मत सुव साध्युप तत्व सोया सुख्त उसे सुप्ति रहेगी अच्छा सुख साध्य भविमरहती हेतु क्या है खाली श्लोक में दिया है निश्चेष्ट कहेंगे दीवार भी निश्चय है कैसे हुआ है निश्चेष्टत्व जहाँ है वहाँ वहाँ अवस्था है इसलिए केवल निश्चेष हेतु नहीं होगा हेतु तो देते है प्राणादि मत सत्य निश्चिषत्व वायु प्राण व्यापार होते हुए निश्चिष सुश्रुप्ति अवस्था में कोई हुआ आपको लगता है प्राण उपाणु चलता है हैं? तो अनुमान के द्वारा देखते है से चलता है और चलता है तो प्राणाधिमत हो करके निश्चिस्ट है वायु चलते हुए भी निश्चित है तो गार्डनिगा निद्रा है वायु चलते हुए निद्रा दीवाल आदि दी में पत्थर आदि में निश्चित सत्य है प्राणाधिमत नहीं इसलिए प्राणाधिमत्य सत्य निश्चय सत्य पाषण आदि में है या नहीं है नहीं साध्य नहीं उसमें सुरक्षित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो कि प्राणाधिमत्व निश्चेषत्व है वहां से निश्चे अपने को दृष्टान दिया सिद्धांतिका एवं पर ही तब सुखते है स्वप्रकाशत्व परिश्रष इतिहास इसलिए तुम्हारी जैसे श्रुपति है स्वप्रकाश सिद्ध हुआ उसकी सिद्धि मान कर के दृष्टान्त देते हो जिससे में शुक्ति सिद्धि के लिए इतिहास तदा उदाहरण से उदाहर तु सुशलात् तरी महा सुश्रुति में उदाहर तुम मेरे पति तुम अपने सुश्रुति को दृष्टान्त देते हो उदाहर तु का तो दृष्टान्त ही कर तु दृष्टान्त करने वाले तुम्हारे तब सुखते स्वप्रभुत्तम स्वप्रकाशत्तम बलाद बलप्रवक मानना पड़ेगा सुप्त उदाहरण सामर्थ्या अपनी सा सुस्वती को उदाहरण देते हो उसको नहीं मानकर के उदाहरण दोगे अपने शुद्धि मानते हो मानते हो तो इस प्रकार ऐसी शुद्ध हो जाएगा